इस संसार की भलाई दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना संसार का भला करना हम संसार का भला क्यों करें इसलिए कि देखने में तो हम संसार का उपकार करते हैं परंतु असल में हम अपना ही उपकार करते हैं हमें सदैव संसार के उपकार की चेष्टा करनी चाहिए और कार्य करने में यही हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए परंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि इस संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है यह संसार इसलिए नहीं बना कि हम अथवा तुम आकर इसकी सहायता करें एक बार मैंने एक उपदेश पढ़ा था वह इस प्रकार था यह सुंदर संसार बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें हमें दूसरों की सहायता करने के लिए समय तथा अवसर मिलता है ऊपर से तो यह भाव सचमुच सुंदर है पर यह कहना कि संसार को हमारी सहायता की आवश्यकता है क्या घोर ईश निंदा नहीं है यह सच है कि संसार में दुख कष्ट बहुत है और इसलिए लोगों की सहायता करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है परंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी ही सहायता करना फिर भी हमें सदैव परोपकार करते ही रहना चाहिए यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है तो परोपकार करने की इच्छा हमारी सर्वोत्कृष्ट प्रेरणा है एक दाता के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और अपने हाथ में दो पैसे लेकर यह मत कहो अ भिखारी ले यह, मैं तुझे देता हूँ परंतु इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार किया धन्य पाने वाला नहीं होता देने वाला होता है इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ यदि तुम सोचो कि तुमने इस शरीर को जिस जिसका अहमभाव लिए बैठे हो दूसरों के निमित्त उत्सर्ग कर दिया है तो तुम इस अहम भाव को भी भूल जाओगे और अंत में विदेह बुद्धि आ जाएगी एकाग्र चित्त से औरों के लिए जितना सोचोगे उतना ही अपने अहम भाव को भी भूलोगे इस प्रकार कर्म करने पर जब क्रमशः चित्त शुद्धि हो जाएगी तब इस तत्व की अनुभूति होगी कि अपनी ही आत्मा सब जीवों में विराजमान है औरों का हित करना आत्मविकास का एक उपाय है एक पथ है इसे भी एक तरह की साधना जानो इसका उद्देश्य भी आत्म विकास है ज्ञान भक्ति आदि की साधना से जैसा आत्म विकास होता है पदार्थ कर्म करने से भी वैसा ही होता है यदि तुम किसी मनुष्य को कुछ दे दो और उससे किसी प्रकार की आशा न करो यहाँ तक कि उससे कृतज्ञता प्रकाशन की भी इच्छा न करो तो यदि वह मनुष्य कृतज्ञ भी हो तो भी उसकी कृतज्ञता का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर न पड़ेगा क्योंकि तुमने तो कभी किसी बात की आशा ही नहीं की थी और न यही सोचा था कि तुम्हें उससे बदले में पाने का कुछ अधिकार है तुमने उसे वही दिया जो उसका प्राप्त था उसे वह चीज अपने कर्म से ही मिली और अपने कर्म से ही तुम उसके दाता बने यदि तुम किसी को कोई चीज दो तो उसके लिए तुम्हें घमंड क्यों होना चाहिए तुम तो केवल उस धन अथवा दान के वाहक मात्र हो और संसार अपने कर्मों द्वारा उसे पाने का अधिकारी है फिर तुम्हें अभिमान क्यों हो जो कुछ तुम संसार को देते हो वह आखिर है ही कितना कुछ भी न मांगो बदले में कोई चाह न रखो तुम्हें जो कुछ देना हो दे दो वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा लेकिन आज ही उसका विचार मत करो वह हजार गुना हो वापस आएगा पर तुम अपनी दृष्टि उधर मत रखो देने की ताकत पैदा करो दे दो और बस काम खत्म हो गया यह बात जान लो कि संपूर्ण जीवन दान स्वरूप है प्रकृति तुम्हें देने के लिए बाध्य करेगी इसलिए पूर्वक दो एक न एक दिन तुम्हें दे देना ही पड़ेगा इस संसार में तुम जोड़ने के लिए आते हो मुठ्ठी बांध तुम चाहते हो लेना मगर प्रकृति तुम्हारा गला दबाती है और तुम्हें मुट्ठी खोलने को मजबूर करती है तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, तुम्हें देना ही पड़ेगा जिस क्षण तुम कहते हो कि मैं नहीं दूंगा एक घुसा पड़ता है और तुम चोट खा जाते हो दुनिया में आए हुए प्रत्येक व्यक्ति को अंत में अपना सर्वस्व देना होगा इस नियम के विरुद्ध बरतने का मनुष्य जितना अधिक प्रयत्न करता है उतना ही अधिक वह दुखी होता है हम हम में देने की हिम्मत नहीं है प्रकृति की यह उदात्त मांग पूरी करने के लिए हम तैयार नहीं हैं और यही है हमारे दुख का कारण जंगल साफ हो जाते हैं बदले में हमें उष्णता मिलती है सूर्य समुद्र से पानी लेता है इसलिए कि वह वर्षा करे तुम भी लेने देने के यंत्र मात्र हो तुम इसलिए लेते हो कि तुम दो बदले में कुछ भी मत मांगो तुम जितना ही अधिक दोगे उतना ही अधिक तुम्हें वापस मिलेगा जितनी ही जल्दी इस कमरे की हवा तुम खाली करोगे उतनी ही जल्दी यह बाहरी हवा से भर जाएगा पर यदि तुम सब दरवाजे खिड़कियाँ और छिद्र बंद कर लो तो अंदर की हवा अंदर रहेगी जरूर पर बाहरी हवा कभी अंदर नहीं आएगी जिससे अंदर की हवा दूषित गंदी और विशेरी बन जाएगी नदी स्वयं को निरंतर समुद्र में खाली किए जा रही है और वह फिर से लगातार भरती आ रही है समुद्र की ओर गमन बंद मत करो जिस क्षण तुम ऐसा करते हो मृत्यु तुम्हें आदवाती है विद्या बुद्धि धन जन बल वीर्य जो कुछ प्रकृति हम लोगों के पास एकत्र करती है वह समय आने पर बांटने के लिए है हमें यह बात स्मरण नहीं रहती सौंपे तो हुए धन में आत्मबुद्धि हो जाती है बस इसी प्रकार विनाश का सूत्रपात होता है निस्वार्थता की सफलता निस्वार्थता ही सफलता लाएगी इसी प्रकार मन की सारी बहिर्मुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ते रहने से भिन्न भिन्न प्रकार भिन्न छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है वह फिर तुम्हारे पास शक्ति लौटा नहीं लाती परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उससे शक्ति की वृद्धि होती है इस आत्म संयम से महान इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है वह बुद्ध या ईषा जैसे चरित्र का निर्माण करता है मूर्खों को इस रहस्य का पता नहीं रहता परंतु फिर भी वे मनुष्य जाति पर शासन करने के इच्छुक रहते हैं एक मूर्ख भी यदि कर्म करे और प्रतीक्षा करे तो समस्त संसार पर शासन कर सकता है यदि वह कुछ वर्ष तक प्रतीक्षा करे तथा अपने इस मूर्खताजन्य जगत शासन के भाव को सैयत कर ले तो इस भाव के समूल नष्ट होते ही वह संसार में एक शक्ति बन जाएगा परंतु जिस प्रकार कुछ पशु अपने से दो चार कदम आगे कुछ देख नहीं सकते इसी प्रकार हम में से अधिकांश लोग दो चार वर्ष के आगे भविष्य नहीं देख सकते हमारा संसार मानवीय क्षुद्र परिधि होता है हम बस उसी में आबद्ध रहते हैं उसके परे देखने का धैर्य हम में नहीं रहता और इसलिए हम दुष्ट और अनैतिक हो जाते हैं यह हमारी कमजोरी है शक्तिहीनता है स्वार्थपरता ही अर्थात स्वयं के संबंध में पहले सोचना बड़ा पाप है जो मनुष्य यह सोचता रहता है कि मैं ही पहले खा लूँ मुझे ही सबसे अधिक धन मिल जाए मैं ही सर्वस्व का अधिकारी बन जाऊँ मेरे ही सबसे पहले मुक्ति हो जाए तथा मैं ही औरों से पहले सीधा स्वर्ग को चला जाऊं वही व्यक्ति स्वार्थी है निस्वार्थ व्यक्ति तो यह कहता है मुझे अपनी चिंता नहीं है मुझे स्वर्ग जाने का भी कि भी आकांक्षा नहीं है यदि मेरे नरक में जाने से भी किसी को लाभ हो सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ न यह निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है जिसमें जितनी ही अधिक निस्वार्थ निस्वार्थ पड़ता है वह उतना ही आध्यात्मिक है तथा उतना ही शिव के समीप है चाहे वह पंडित हो या मूर्ख शिव का सामिप्य दूसरों की अपेक्षा उसे ही प्राप्त है उसे चाहे इसका ज्ञान हो या ना हो परंतु इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य स्वार्थी है तो चाहे उसने संसार के सब मंदिरों के ही दर्शन क्यों न किए हों सारे तीर्थ क्यों न गया हो और रंग भूत रमाकर कर अपनी शक्ल चीते जैसी क्यों न बना ली हो शिव से वह बहुत दूर है प्रत्येक सफल मनुष्य के स्वभाव में कहीं न कहीं विशाल सचरित्रता और सत्यनिष्ठा छिपी रहती है और उसी के कारण उसे जीवन में इतनी सफलता मिलती है वह पूर्णतया स्वार्थहीन न भी हो पर वह उसकी ओर अग्रसर हो रहा था यदि वह पूर्ण रूप से स्वार्थहीन होता तो उसकी सफलता वैसी ही महान होती जैसे बुद्ध या ईसा की सर्वत्र निस्वार्थता की मात्रा पर ही सफलता की मात्रा निर्भर करती है सदा विस्तार करना ही जीवन है और संकुचन मृत्यु जो अपना ही स्वार्थ देखता है आराम तलब है आलसी है उसके लिए नरक में भी जगह नहीं है